शुपुराण वैवीसितासुदेव निरुद्ध प्रद्युमनश ततः पर शर्षण सामख्याता चतस्रो मृत्यो हरेह मूर्म तवामनः राय तथा कृष्णो विस्तुस्तुगक्क चक्र नारायण शास पांचन्यं सागकं सत्कृत्या शिवंगल प्रति तथा संकर्षण ये श्रीहरि की चार विख्यात मूर्तियां हैं मूर्तियाँ नृसि वामन परशुराम राम बलराम श्री कृष्ण विष्णु हय चक्र नारायणास्त्र पांचजन्य तथा धनुष ये सब के सब शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करे प्रभा सरस्वती गौरी लक्ष्मीश शिवभाविता शिव शासना देता मंगलम प्रतिशन प्रभा सरस्वती गौरी तथा तो शिव के प्रति भक्तिभाव रखने वाली लक्ष्मी ये शिव और शिवा के आदेश से मेरा मंगल करे इंद्रिश्च यमश नि वरुणस्तथा वायु सो सोम कुबेरस् तथे स नशूलधे सर्वे शिवार्चता शिव सद्भाव भाविता शिव्योराज्ञा मंगल प्रतिशंश इंद्र अग्निजम नृति वरुण वायु सोम कुबेर तथा त्रिशूलधारी ईशान ये सबके सब, सब शिव सद्भाव से भावित होकर शिवार्चन में तत्पर रहते हैं ये शिव और शिवा की आज्ञा का आदर मानकर मुझे मंगल प्रदान करे ऋशूलम वज्रंच तथा परशुसाको खडगपाशाकुशा सेवा पिनाकायुधोत्तम दिव्यायुवस्त दिव्यास सत्कृत शिवजोराज्याक्षा कव सदा त्रिशूलभ्र परसु बाढ़ खडपाश अंकुश और श्रेष्ठ आयु पिनाक ये महादेव तथा महादेवी के दिव्य आयुध शिव और शिवा की आज्ञा का नित्य सत्कार करते हुए सदा मेरी रक्षा करें वृष रूपरो दिव सौरभे यो महाबल बलवाख्यान लि पंच गोमा वाहन अनुप्राप्त तपसा परमेश तयोराज्ञा पुरस्कृत समय कामम प्रयक्षतो ऋषभ रूपधारी देव जो सुरभि के महाबली पुत्र हैं वर्वा नल से भी होड़ लगाते हैं पांच गो माताओं से घिरे रहते हैं और अपनी तपस्या के प्रभाव से परमेश्वर शिव तथा परमेश्वरी शिवा के वाहन हुए हैं उन दोनों की आज्ञा सिरोधार्य करके मेरी इच्छा पूर्ण करें नंदा सुनंदासशीला सुमनाथा पंच गोमातस्वेता शिवलोके व्यवस्थिता शिवभक्तिपरा नि शिवाचन परायना शिवजो सासना देव दिशंत मम वात नंदा सुनंदा सुरभि सुशीला और सुमना ये पांच गोमाताएं माताएँ सदा शिवलोक में निवास करती हैं ये सब की सब नित्य शिवार्चन में लगी रहती है और शिव भक्ति परायण है अतः शिव तथा शिवा के आदेश से ही मेरी इच्छा की पूर्ति करे क्षेत्रपालो महातेजा नील जीमूत सन्निभ दाल वजना सुरद्रक्ताधरोज्वल रक्तोधमूर्धज श्रीमान भ्रगुट कुटली रक्तवृत्त त्रिनयन शशिपन्न भूषण है नग्न स्त्रीशूलपाशासी कपालोद्यतपाड़ीक भैरव भैरव सिद्ध योगिने्षेत्रे क्षेत्र सामीन स्तौरक्षक साम शिव प्राणम परम शिवसद्भा शिवाश्रिताशेषेण शिवा रक्षन पुत्रा वो रशा सत्तृ शिवजोराजा सबदे सत मंगल क्षेत्रपाल महान तेजस्वी हैं उनकी कांति नील मेह के समान है और मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है उनके लाल लाल ओठ फड़कते रहते हैं जिससे उनकी शोभा बढ़ जाती है उनके सिर के बाल भी लाल और ऊपर को उठे हुए हैं वे तेजस्वी हैं उनकी भौहें तथा आंखें भी टेढ़ी ही हैं वे लाल और गोलाकार तीन नेत्र धारण करते हैं चंद्रमा और सर्प उनके आभूषण हैं वे सदा नंगे ही रहते हैं तथा उनके हाथों में त्रिशूल बाश खड्ग और कपाल उठे रहते हैं वे भैरव हैं और भैरवों सिद्धों तथा योगिनियों से घिरे रहते हैं प्रत्येक क्षेत्र में उनकी स्थिति है वे वहां सतपुरुषों के लक्षक होकर रहते हैं उनका मस्तक सदा शिव के चरणों में झुका रहता है वे सदा शिव के सद्भाव से भावित हैं तथा शिव के शरणागत भक्तों की औरस पुत्रों की भांति विशेष रक्षा करते हैं ऐसे प्रभावशाली क्षेत्रपाल शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें